महाभारत कर्णपर्व सप्तमोध्याय कौरव पक्ष के जीवित योद्धाओं का वर्णन और धृतराष्ट्र की मूर्छा धृतराटुवाच माम कस्यास्य कस्या सैन्य कस्य संजय अवशे सन्नपस्या कुकदे मृदते सति। हृद्राठ ने कहा संजय प्रधान पुरुष भीषम द्रोण और कर्ण आदि के मारे जाने से मेरी सेना का घमंड चूर चूर हो गया है मैं देखता हूँ अब यह बच नहीं सकेगी तो ही वीर ओ महेश्वासो मदर थे पुरुष तमौ भीम द्रोण औतौ नार्थो वी जीवते सती वे दोनों कुरुश्रेष्ठ महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मेरे लिए मारे गए यह सुन लेने पर इस अधम जीवन को रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है न च चमश्यामीराधेयम हतमा होभनम यश बाहोर बलम तुल्यम कुंजराणाम शतम शतम जिसकी दोनों भुजाओं में समान रूप से दस दस हजार हाथियों का बल था युद्ध में शोभा पाने वाले उस राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं इस शोक को सहन नहीं कर पाता हूँ हतर सैन्य में यथा संसद संजय आहतान ये त्र जीवंत के चना। संजय जैसा कि तुम कह रहे हो कि मेरी सेना के प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं उसी प्रकार यह भी बताओ कि कौन कौन वीर नहीं मारे गए हैं इस सेना में जो कोई भी श्रेष्ठ वीर जीवित हैं उनका परिचय दो एक सुमृत सद्य ये तया परिक ये जीवंत सर्वे मृता इति मति आज तुमने जिन लोगों के नाम लिए हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर तो जो भी अब जीवित हैं वे सभी मरे हुए के ही समान हैं ऐसा मेरा विश्वास है संजय उवाच यस्मिन महाश्राणी समर्पिता चित्राणी शुभ्राणी चतुर्विधा दिव्याण राजन विहिता च द्रोण न वीरे द्विजसमेन महारथ कृतिमाहस्तों दृढ़ायुधो दृढ़ मुस्तीदृेशु सवीजान द्रोणपुत्र तरस्वी व्यवस्थि तो जोधु कामस्वधर्थी संजय कहते हैं राजन द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने जिस वीर को चित्र अद्भुत शुभ्र प्रकाशमान दिव्य तथा धनुर्वेदोक्त चार प्रकार के महान अस्त्र समर्पित किए थे जो सफल प्रयत्न करने वाला महारथी वीर है जिसके हाथ बड़ी शीघ्रता से चलते हैं जिसका धनुष जिसकी मुट्ठी और जिसके बाण सभी सुदृढ़ है वह वेगशाली तथा पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वथामा आपके लिए युद्ध की इच्छा रखकर समरभूमि में डटा हुआ है कात्म जो महारथ साना वरिष्ठ स्वयं भोज कृतवर्मा क्रित कृता व्यवस्थु युद्ध तो काम स्वर्थ सात कुल का श्रेष्ठ महारथी आनर्तनिवासी भोजवंशी अस्त्रवेत्ता हृदय पत्रकृतवर्मा भी आपके लिए युद्ध करने को दृढ़ निश्चय के साथ ढटा हुआ है आर्ताजने समरी दुष्प्रकंप्य सेना प्रथमस्तावका यिया सत्याचूतरस्वी तेजो वधतपुत्र संख्ये प्रतिश्रुत जात शत्रो पुरास्ता दुराधर्शक्र सनवी शल्यशत युद्ध काम स्वधर थे जिन्हें युद्ध में विचलित करना अत्यंत कठिन है जो आपके सैनिकों के प्रथम सेनापति एवं वेगशाली वीर हैं, जो अपनी बात सच्ची कर दिखाने के लिए अपने सगे भांजे पांडवों को छोड़कर तथा अजात शत्रु युधिष्ठिर के सामने युद्धस्थल में सूद पुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करके आपके पक्ष में चले आए थे वे बलवान दुर्धर्ष तथा इंद्र के समान पराक्रमी ऋतायन पुत्र शल्य आपके लिए युद्ध करने को तैयार हैं आजान ये पर्वती यही नदी जकाम युक्तो जब स्तो युद्ध काम तो। स्वधर तो थे अच्छी नस्ल के सिंधी पहाड़ी दरियाई काबली और देश के बहुसंख्यक घोड़ों तथा तो अपनी सेना के साथ गांधार राज सकने आपके लिए युद्ध करने को डटा हुआ है शार्भ गौतमशापी पिराजन महाबाह बहुचित्रास्त्र योधी धन चित्रो महदार युद्ध काम प्रगृह राजन अनेक प्रकार के विचित्र अस्त्रों द्वारा युद्ध करने वाले गौतम वंशे शरद्वान के पुत्र महाबाहु कृपाचार्य भी महान भार सहन करने में समर्थ विचित्र धनुष साथ में लेकर आपके लिए युद्ध करने को तैयार है महारथ के राजपुत्र सदस्य युक्त च पताकि रुह्य कुर प्रवीर व्यवस्थित योदु तो काम स्वधर्थ तो कुरकुल के श्रेष्ठ वीर महारथी के कई राजकुमार भी सुंदर घोड़ों से जुते हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो आपके लिए युद्ध करने की इच्छा से डटा हुआ है तथा सुतस्ते ज्वलना रथम समायु प्रवीर व्यवस्थित पुरु मित्रो नरेन्द्र व्यभ्रे सूर्योभ्राजमानो यथा थे नरेंद्र कुरुकुल का प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरमित्र अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान रथ पर आरूढ़ हो बिना बादलों के आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ युद्ध के लिए खड़ा है दुर्योधन नागकुश मध्ये व्यवस्थित सिंह इवापभाषेथन जांबूनदूषणेन व्यवस्थित समरेजो मन हाथियों की सेना के बीच जो अपने स्वर्णभूषित रथ के द्वारा उपस्थित हो सिंह के समान सुशुभित होता है वह राजा दुर्योधन भी सम्रांगण में जूझने के लिए खड़ा है सराज मध्य पुरुष प्रवीरो वर्मा पद्म प्रभु वन वल मेघांतर ऐश्वर्य इव प्रकाशः में प्रधान वीर और कमल के समान कांतिमान दुर्योधन सोने का बना हुआ विचित्र कवच धारण करके राजाओं के समुदाय में अल्पधूम वाली अग्नि एवं बादलों के बीच में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है तथा सुसहणो प्य चर्म पहाड़ी स्तवानेारधम हृष्ट हाथ में ढाल तलवार लिए हुए आपके वीर पुत्र सुसेन और सत्यसेन मन में हर्ष और उत्साह लिए समर में जूझने की इच्छा रखकर चित्रसेन के साथ खड़े हैं हृण्यसो भारतराजपुत्र उग्रयु क्षण भोजे सुदर्श जरासंधि प्रथमशाद चायु श्रुतवर्मा जय्ष सलश्च सत्य ब्रतदुत्सलौच व्यवस्थित सहसैन नाग्र भार्जाशील भयंकर आयुधो वाला शीघ्र भोजी और देखने में सुंदर जरासंध का प्रथम पुत्र राजकुमार अदृण चित्रायुध श्रुतवर्मा जय शल सत्यव्रत और दुस्सल वे सभी श्रेष्ठ पुरुष युद्ध के लिए अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं रणे रणे रथि कैतव्याणम सूरमाणी रने शत्रुहाराजपुत्रपत्ति व्यवस्थितो व्यवस्था युद्धुकामस्त प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाला और अपने को सूरवीर मानने वाला एक राजकुमार जो ज्वारियों का सरदार है तथा रथ घोड़े हाथी और पैदलों की चतुरंगड़ी से नासाथ लेकर चलता है आपके लिए युद्ध करने को तैयार खड़ा है वीर श्रुतायु धृतायुध चित्रांगद चित्रसेन वीर व्यवस्थितोधु काम प्रहार नो मीर श्रुतायु धृतायुध चित्रांगद और वीर चित्रसेन ये सभी प्रहार कुशल स्वाभिमी और सत्य प्रति नर श्रेष्ठ आपके लिए युद्ध करने को तैयार खड़े हैं कर्णात्मज सत्य संधो महात्मा व्यवस्थित समरे समुका अथा परण सुतौरा लघु हस्त नरेन्द्र बलम्दुर्भिद मल्प समाशित नरेंद्र कर्ण का महामना एवं सत्य प्रतिज्ञ पुत्र सम्रांगण में युद्ध की इच्छा से डटा हुआ है इसके सिवा कर्ण के दो पुत्र और हैं जो उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं वे भी आपकी ओर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं इन दोनों ने ऐसी विशाल सेना को अपने साथ ले रखा है जिसका अल्प धैर्य वाले वीरों के लिए भेदन करना कठिन है एकतच मुखरपैच राजोध प्रवीर प्रभावि तो नागकुस्त मध्ये यहा महद्र कुराजो जयाज राजन इनसे तथा तो अन्य अनंत प्रभावशाली श्रेष्ठ एवं प्रधान योद्धाओं से घिरा हुआ दुर्योधन हाथियों के समूह में देवराज इंद्र के समान विजय के लिए खड़ा है आख्या जीव माना ये परेयत इतम अवगता व्यक्तम अर्था विपत्ति धित्राथ ने कहा संजय अपने पक्ष के जो जीवित योद्धा हैं एवं उनसे भिन्न जो मारे जा चुके हैं उनका तुमने यथार्थ रूप से वर्णन कर दिया इससे जो परिणाम होने वाला है उसे अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ मेरे पक्ष की हार सुनिश्चित है वै वैशंपावाच ब्रुव्व तदाधराष्ट्रों विसुता हत प्रवीरम विध्वस्त किंचिचे बल श्रुवा व्यामोहमागछ्याकुंद्रिय वह संपायण जी कहते हैं राजन यह कहते हुए ही अंबिकानंदन धित्राट उस समय यह सुनकर के अपनी सेना के प्रमुख वीर मारे गए अधिकांश सेना नष्ट हो गई और बहुत थोड़ी शेष रह गई है मूर्छित हो गए उनके इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी मुह्यमो ब्रभिच्चापे मुहूर्त तिष्ट संजय व्यालमतात श्रुवा सुमह प्रिय मनो मुह्यतचांगाड़ी न चनो मधारित वे अचेत होते होते बोले संजय दो घड़ी ठहर जाओ तात यह महान अप्रिय संवाद सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया है चेतना लुप्त सी हो रही है और मैं अपने अंगों को धारण करने में असमर्थ हो रहा हूँ धृतराष्ट्रम्बिका सुत भ्रांत बभूव जगती पति ऐसा कहकर अम्बिकानंदन राजा धृतराष्ट्र भ्रांतचित्त अर्थात मूर्छित हो गए इसे श्री महाभारती कर्ण संजय वाक्य नाम सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण में संजय वाक्य विषयक सातवां अध्याय पूरा हुआ